की की, की लगातार स्थिति होने पर अध्यात्म प्रकाश प्राप्त होता है अध्यात्म प्रसाद कर से क्या था प्रज्ञा रूप प्रकाश तो यहाँ पर वो कैसा था सत्य को विषय करने वाला और युगपत सभी विषयों को ग्रहण करने वाला या युगप सभी को विषय करने वाला या युगप सभी को ग्रहण करने वाला, वाला स्पष्ट प्रज्ञालोक यहाँ जो श्लोक दृष्ट था ना उसको थोड़ा देखेंगे दोबारा यहाँ पर क्या था अशोक ना करने वाला तो शोक कौन नहीं करता है इसलिए प्राज्ञा है ना तो प्राज्ञा करते अर्थ करेंगे आत्मज्ञानी योगी प्राज्ञा का क्या अर्थ करेंगे हाँ तो और सब ठीक है कि शोक ना करने वाला आत्मज्ञानी योगी शोक करने वाले सभी मनुष्यों को नहीं सोक न करने वाला योगी प्रज्ञा है प्रसाद पर आरुई होकर या अध्यात्म प्रसाद को प्राप्त करके प्रज्ञा रूप लोक को प्राप्त करके उसी प्रकार देखता है शोक करने वाले मनुष्यों को उसी प्रकार देखता है जैसे कि पर्वत पर पर्वत के शिखर पर चढ़ा हुआ मनुष्य भूमि पर स्थित मनुष्यों को देखता है ठीक है किसको देखता है वो शोक करने वाले मनुष्यों को शोक करने वाले मनुष्य कौन है जिनको आत्मा का साक्षात्कार वो तो प्राग्ञाकर्ष है आत्मा का साक्षात्कार किया हुआ योगी ऐसा ऊपर जो समापत्तियाँ बताई गयी है सवितरका निर्वितर सारा और निर्विचारा तो सवितरका निर्वितर का ध्यय क्या है स्थल पदार्थ और उसका सूक्ष्मेय है और इसका जो प्रसंगता जो है ना यहाँ पर आत्मा भी धेय समझ लेना जो सबसे पर है सभी से जो आपका ये अहंकार महत्व और प्रकृति इनसे भी पर जो आत्मा है ना तो आत्मा का भी साक्षात्कार होता है तो उसको भी ले लेना इस श्लोक को लगाने के लिए तभी आएगा कि वो असूच्य प्रज्ञा अब देखेंगे तो उस स्थिति में क्या होती है रितम्भरा प्रज्ञा होती है इससे सत्य सत्य सभी पदार्थों का साक्षात्कार होता है अब साफ क्या लेना है रितम्बरा प्रज्ञा तो रितम्बरा प्रज्ञा का विषय कल बताया गया था ना कि जो सुन करके जो ज्ञान होता है किसी विषय का सुनने पर उस विषय का जैसा ज्ञान होता है तो प्रत्यक्ष से वैसा ही ज्ञान होता है या प्रत्यक्ष से कुछ विलक्षण ज्ञान होता है प्रत्यक्ष से विलक्षण ज्ञान होता है जो आपने सुन लिया केश ऐसा है हरिद्वार ऐसा है तो सुनने से तो सामान्य स्वरूप का ज्ञान हुआ का का और प्रत्यक्ष कैसा होगा विशेष स्वरूप का ज्ञान होगा करने पर कैसा होता है विशेष स्वरूप का ज्ञान होता है तो यहाँ पर ये यह विषय जो है ना कैसे सूक्ष्म है तो उसे प्रत्यक्ष होगा किसके द्वारा प्रत्यक्ष होगा रिकमरा प्रज्ञा के द्वारा किसके द्वारा हाँ तो ध्यान देंगे रिसम्बरा प्रज्ञा जो विषय होगा रिसम्बरा प्रज्ञा जो ध्यय होगा तो रिसम्बरा प्रज्ञा जो विषय होगा तो वो शब्द ज्ञान के विषय से विलक्षण होगा या वैसे ही होगा हाँ और अनुमान ज्ञान के विषय से जैसे ध्यान देना कि आपने अनुमान धूम से अग्नि की अनुमिति कर ली धूम से अग्नि का अनुमान कर लिया तो आपको ये मालूम हो गया अग्नि अल्प है या अधिक है किस काष्ट की है ऐसा मालूम हो जाएगा क्या वो तो प्रत्यक्ष से ही विशेष रूप का ज्ञान होगा हम्म और किसी ने बता दिया पर्वत पर बताया है आपको तो स्वरूप ज्ञान हो गया तो प्रत्यक्ष से वैसा ही ज्ञान होगा क्या हाँ तो यहाँ प्रत्यक्ष किसके द्वारा होना है रितम भरा के द्वारा रितम भरा के द्वारा अतुल पदार्थों का भी प्रत्यक्ष होता है ठीक ठीक अब लगाएंगे फरुशी ये पुनः सा, सास लेना है जिसम्बरा प्रज्ञा या अन्य विषय है ना वो अन्य को विषय करने वाली है अन्य विषय वाली है कैसे श्रुत प्रज्ञा और अनुमान प्रज्ञा से भिन्न विषय वाली है श्रुत प्रज्ञा समझते हैं मतलब क्या शब्द ज्ञान शब्द ज्ञान जिसको किस श्रवण कहते हैं वेदांत में और अनुमान ज्ञान जिसको क्या कहते हैं मनन तो श्रुत प्रज्ञा और अनुमान प्रज्ञा श्रुत प्रज्ञा और अनुमान प्रज्ञा से भिन्न विषय वाली है किससे भिन्न विषय वाली इसका मतलब का जो विषय तो तो और अनुमान प्रज्ञा से भिन्न विषय वाली है क्योंकि विशेष स्वरूप को विषय करती है विशेषाशक्त बात है न क्यूँकी विशेष स्वरूप को विषय करने वाली है कौन हाँ पुनः सा तो शास्त्र से क्या लेना है रितमरा प्रज्ञा शुभ प्रज्ञा और अनुमान प्रज्ञा से भिन्न विषय वाली है क्योंकि प्रज्ञा विशेष स्वरूप को विषय करती है आगम विज्ञानम यहाँ श्रोतम का क्या अर्थ हुआ आगम विज्ञानम आगम विज्ञानम कर स आगम प्रमाण जन्य ज्ञान शास्त्र जन्य ज्ञान जिसको कि श्रवण कहते हैं श्रोतम कर से आगम विज्ञानम आगम प्रम है ना सबसे क्या लेना है आगम विज्ञान आगम प्रमाण जन्य ज्ञान सामान्य स्वरूप को विषय करता है आगम प्रमाण जन्य ज्ञान वस्तु के सामान्य स्वरूप को विषय करता, तो करता है तो कारण बताते है, ही करते क्योंकि आगमे विशेषता अभिधा तुम न सक क्योंकि आगम के द्वारा या शास्त्र के द्वारा क्योंकि शास्त्र के द्वारा विशेष स्वरूप क्योंकि शास्त्र के द्वारा विशेष स्वरूप को नहीं कहा जा सकता है क्या अर्थ होगा शास्त्र के द्वारा विशेष स्वरूप को नहीं कहा जा सकता है शास्त्र के द्वारा मतलब शब्द के द्वारा क्योंकि शब्द के द्वारा विशेष स्वरूप को नहीं कहा जा सकता है लग गया ये करते क्योंकि आग्न का तो शब्द है क्योंकि शब्द प्रमाण के द्वारा या शब्द के द्वारा विशेष अविधातु न सक्य विशेष स्वरूप को नहीं कहा जा सकता है कस्मात प्रश्न उठाया न मतलब अकस्मात कारण किस कारण से आगम प्रमाण के द्वारा विशेष स्वरूप को नहीं कहा जाता है किस कारण आगम प्रमाण के द्वारा विशेष स्वरूप को नहीं कहा जाता है तो उसका उत्तर देते हैं है से क्योंकि ध्यान देना जो संज्ञा है ना इसका किसी पशु का नाम रखा गया गह किसी पिंड का नाम रखा गया मनुष्य किसी का नाम रखा गया आम्र वृक्षम ऐसे जो नाम रखे गये तो ये जो वाच्य भाव संबंध है ना इसका नाम हो गया क्या पुस्तकम पुस्तक पद वाचक हो गया ये वाच्यवाचक हो गया तो जो वाच्य वाच्य भाव संबंधी से जिस वस्तु का बोध होता है तो सामान्य वस्तु सामान्य रूप से बोध होता है अब वो लाल है काली है छोटी है बड़ी है ये उठने से पता चलेगा शब्द तो वही संकेत यही करते क्योंकि ही शब्द विशेषण सिद्ध संकेत न क्या कहेंगे ही शब्द विशेषण कृत संकेत ना पंक्ति लगाइए क्योंकि शब्द विशेष के द्वारा कृत संकेत नहीं है शब्द लगाएंगे यहाँ पर विशेषण का अर्थ है नर्थ न सहा शब्द विशेष अर्थ के साथ कृत संकेत नहीं है मतलब वाचवाचक भाव संबंध वाला नहीं है क्या अर्थ होगा शब्द विशेष अर्थ के साथ वाच्यवाचक भाव संबंध वाला शब्द अर्थ के साथ वाच्यवाचक भाव संबंध वाला होता है ना शब्द अर्थ के साथ वाच्यवाचक भाव, भाव संबंध वाला होता है अर्थ के साथ वाच्यवाचक भाव संबंध वाला कौन है अर्थ के साथ वाच्यवाचक भाव संबंध वाला शब्द है लेकिन वही विशेष अर्थ के साथ वाच्यवाचक भाव संबंध वाला है क्या तो समी लगाएंगे ही कर शब्द विशेषण कर विशेषण अर्थ क्योंकि शब्द विशेष अर्थ के साथ वाच्य भाव संबंध वाला नहीं है अभी आया समझ में अभिप्राय लग जाएगा शब्द विशेष के साथ किस संकेत नहीं है मतलब शब्द विशेष अर्थ के साथ वाचवाचक भाव संबंध वाला नहीं है हाँ जैसा है वाच्यवाचक भाव संबंध तो सामान्य अर्थ के साथ होता है विशेष अर्थ को जानने के लिए प्रत्यक्ष की आवश्यकता है तथा उसी प्रकार से अनुमान प्रज्ञा अनुमान का क्या करेंगे अनुमान प्रज्ञा या अनुमान ज्ञान या अनुमान ज्ञान कर लेना उसी प्रकार अनुमान ज्ञान सामान्य वस्तु को विषय करने वाला है आ उसी प्रकार अनुमान ज्ञान सामान्य स्वरूप को ही विषय करने वाला है किसको सामान्य स्वरूप को ही विषय करने वाला है अब बताते हैं यत्र प्राप्ति यत्र का जिसमें जिसमें प्राप्ति करते है ती कर उसमें गति की अनुमति होती है उसमें गति की मतलब गति का अनुमान होता है ध्यान देना ये है ना ये वस्तु ये वस्तु यहाँ है अब यहाँ से यदि यहाँ आ जाए जैसे आप ऋषि केस पे यहाँ चल आए तो देशांतर की प्राप्ति हुई आपने ये यहाँ से यहाँ आई तो इसमें क्या होगी देशांतर की तो जिसमें देशांतर की प्राप्ति होती है उसमें किसका ज्ञान होता है गति का यहाँ से यहाँ आ गई देशांतर की प्राप्ति हुई तो क्या मालूम हो गया इसमें देखे देखे देखे। तो पंक्ति ऐसे लगेगी यत्र प्राप्ति जिसमें देशांतर की प्राप्ति होती है जिसमे तत्र से उसमें गति करते गति अनुमित होती है गति अनमित समझते ज्ञान के विषय को क्या कहते हैं अनुमित जिसमें देशांतर की प्राप्ति होती है उसमें गति अनुमित होती है या उसमें गति की अनुमति होती है पंक्ति लगेगी ये कि जिसमें देशांतर की प्राप्ति नहीं होती है उसमें गति अनुमित नहीं होती है या उसमें गति की अनुमिति नहीं होती है जैसे हिमालय है तो उसको देशांतर की प्राप्ति होती है तो उसमें गति की ऐसा ज्ञान होगा आपको इति उत्तम ऐसा कहा जाता है ऐसा हाँ न गति इतिम अनुमान सामान्य उपसंगारा और अनुमान के द्वारा सामान्य रूप से अर्थ का बोध कराकर और अनुमान के द्वारा सामान्य रूप से अर्थ का बोध कराकर उपसंगारा का कर अनुमान चरितार्थ हो जाता है अनुमान के द्वारा सामान्य रूप से अर्थ का बोध कराकर अनुमान चरितार्थ हो जाता है चरित्त हो जाता है मतलब अनुमान का कार्य समाप्त हो जाता है अनुमान के द्वारा सामान्य रूप से अर्थ का बोध करा उसके कार्य की समाप्ति हो जाती है उपसंगा कर उसके कार्य की किसके कार्य की अनुमान के कार्य की समाप्ति हो जाती है अच्छा करते उस कारण विषय यह एक पद है उस कारण से श्रुत ज्ञान मतलब शब्द ज्ञान और अनुमान ज्ञान का विषय ना कश्चित अस्ती कश्चित विशेषता ना इसका अर्थ हो गया कि आगम जन ज्ञान और अनुमान ज्ञान का विषय कोई विशेष स्वरूप नहीं होता है कशित विशेषा नूप्रुत ज्ञान मतलब शब्द ज्ञान और अनुमान ज्ञान का विषय कोई विशेष स्वरूप नहीं होता है कैसा स्वरूप होता है वस्तु का सामान्य स्वरूप विषय होता है वस्तु का विशेष स्वरूप विषय नहीं होता है अब ध्यान देंगे न चूक्ष्मण ग्रहण मस्ती अभी दो प्रमाणों की बात आई शब्द प्रमाण और अनुमान प्रमाण प्रमाण शब्द जिन्होंने पहले से पढ़ रहे हैं तो प्रमाण शब्द का प्रयोग यहाँ पर ज्ञान के लिए है ना जिसको कि अन्य दर्शनों में व्यवसाय ज्ञान कहते हैं क्योंकि प्रमाण वृत्ति मानी गई है ना तो अभी जो है ना यहाँ किसकी बात आई है ये शब्द प्रमाण और अनुमान प्रमाण की अब प्रत्यक्ष प्रमाण को बता रहे हैं प्रत्यक्ष प्रमाण से वस्तु को हम ठीक ठीक जानते हैं पर प्रत्यक्ष प्रमाण से अति सूक्ष्म वस्तु को जान सकते हैं जैसे कि बहुत सूक्ष्म वस्तुएं हैं उनको प्रत्यक्ष प्रमाण से नहीं जान सकते हैं और जो व्यवहित वस्तु है जैसे दीवार के पीछे क्या रखा हुआ है आपकी पीठ के पीछे क्या है तो व्यवहित वस्तु स्थूल होने पर भी प्रत्यक्ष से जानी जा सकती है और दूरस्थ वस्तु जो बहुत दूर दूर हो हजारों तो उसको आप जान सकते से वही है अस्य वस्तुना सूक्ष्म अस्य अस्वय इसी के साथ है सूक्ष्म वस्तुना सूक्ष्म अस्य वस्तुना सूक्ष्म में सूक्ष्म वस्तु और विवाहित वस्तु विवाहित समझते है देवधान से युक्त वस्तु देवधान में रखी वस्तु सूक्ष्म वस्तु विवाहित वस्तु और विप्रकृष्ट का दूरस्थ है वस्तु और विप्रकृष्ट वस्तु का लौकिक प्रत्यक्ष से ज्ञान नहीं होता है लोक प्रत्यक्ष ग्रहणम न अस्थि क्या लग गया पंक्ति लगेगी अस्थ मतलब इस कौन सूक्ष्म वस्तु विवाहित वस्तु और विप्रकृष वस्तु का मतलब दूरस्थ वस्तु का लौकिक प्रत्यक्ष के द्वारा ज्ञान तो लौकिक प्रत्यक्ष के द्वारा अति सूक्ष्म वस्तु का ज्ञान होगा, सूक्ष्म सूक्ष्म से अति लेना है जो अति वस्तु है जिसे मन है तो पता चलेगा प्रत्यक्ष से पता नहीं चलेगा मन का ऐसा आत्मा का भी पता नहीं चलेगा किस प्रत्यक्ष के द्वारा लौकिक प्रत्यक्ष से नहीं होगा और जो यौगिक प्रत्यक्ष है ना योगियों को जो प्रत्यक्ष होता है अतियो विलक्षण योग साधना से जो योगियों को प्रत्यक्ष होता है उसके द्वारा हाँ वही तो वस्तु का प्रत्यक्ष हो जाएगा लौकिक प्रत्यक्ष मतलब जो है हम लोगों की इन इंद्रियों के द्वारा जो प्रत्यक्ष होता है वो तभी भगवान ने अर्जुन को क्या बोला दिव्यम दिव्यम ददामी और तो दिव्य चक्षु दिए तो दिव्य चक्षु से जो प्रत्यक्ष होगा वो लौकिक प्रत्यक्ष वो लौकिक प्रत्यक्ष नहीं दिव्य चक्षु भगवान ने दिए ना वह भगवत अनुग्रह से उनको दिव्य चक्षु हो गए विलक्षण समर्थ आ गया उनमें ऐसा अब देखेंगे दिव्य चितेंगे वहाँ तो यहाँ यहाँ योग सामर्थ्य से ऐसा होगा अलौकिक से इतना पंक्ति लगेगी न चा अस् विशेष अप्रमाणक से अभाव अस्थि इति समाज प्रज्ञा निर्ग्राह न चा अस् विशेष अप्रमाणक से अभाव अस्थि ध्यान देंगे विशेष कार्य विशेष रूप से विशेष का क्या है विशेष स्वरूप और विशेष स्वरूप किसका सूक्ष्म तो विपरीत वस्तु का विशेष रूप किसका सूक्ष्म विवाहित तो विपरीत वस्तु का विशेष स्वरूप लौकिक प्रत्यक्ष से ग्राह है लौकिक प्रत्यक्ष से जानने योग्य है अनुमान से जानने योग्य है शब्द प्रमाण से जानने योग्य है तो तीन इसमें प्रमाण नहीं हुए कौन लौकिक प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष से कौन था लौकिक प्रत्यक्ष लौकिक नहीं अनुमान एक ही प्रकार का है अनुमान जो दो है नहीं है प्रत्यक्ष को बता दिया इन इंद्रियों के द्वारा जो प्रत्यक्ष होगा वो लौकिक प्रत्यक्ष और योग साधना के द्वारा जो प्रत्यक्ष होगा वो अलौकिक होगा नहीं ना सामान्य रूप से प्रत्यक्ष प्रमाण तो लौकिक प्रत्यक्ष को ही कहा जाएगा सामान्य रूप से प्रत्यक्ष प्रमाण किसको कहेंगे दो प्रत्यक्ष के को वेद कर लो लौकिक प्रत्यक्ष और अलौकिक मतलब योगी को न्याय में कितने प्रत्यक्ष नहीं देखो प्रत्यक्षार माना है प्रत्यक्ष उसने इंद्रियों को ही प्रत्यक्ष प्रमाण न्याय में कहा गया है प्रत्यक्ष प्रमाण किसको कहा गया इंद्रियों को कहा गया है हाँ अब देखेंगे तो वहाँ भी लौकिक अलौकिक तो विभाग न्याय भी, भी करते हैं है। हाँ माना है अलौकिक है अब ध्यान देंगे तो ये तीन प्रमाण हुए इसमें कौन लौकिक प्रत्यक्ष अनुमान और शब्द तो अप्रमाण कर्ष अस्थ विशेष से, से? मतलब ये प्रमाण रहित अप्रमाण कर्ष का क्या है प्रमाण रहित कौन किस किस प्रमाण से रहित लौकिक प्रत्यक्ष प्रमाण से रही, शब्द प्रमाण से तो रंगवान प्रमाण से तीन प्रमाणों से रही है ना तो ऐसे प्रमाण रहित अस्त विशेष रहित इस विशेष स्वरूप का प्रमाण रहित विशेष रूप किसका विपृष्ट वस्तु का प्रमाण रहित इस विशेष स्वरूप का अभाव अभाव होता है क्या ध्यान देना की जिसका लौकिक प्रत्यक्ष से जिस वस्तु का ज्ञान न हो और अनुमान प्रमाण से जिस वस्तु का ज्ञान न हो शब्द प्रमाण से जिस वस्तु का ज्ञान न हो तो उसका अभाव होता है क्या नहीं होता है ना अब लगाइए विशेष रूप को लेकर कहा है कि सामान्य स्वरूप का अनुमान और शब्द से ज्ञान तो हो जाएगा विशेष स्वरूप का ज्ञान होगा क्या तो पंक्ति लगाएंगे की इन, इन तीन प्रमाणों से रहित सूक्ष्म विवहित तो और विपृष्ट वस्तु के विशेष स्वरूप का अभाव है तो अभावा न अस्थित अभावा लग जाएगी कि लौकिक प्रत्यक्ष अनुमान और शब्द इन तीन प्रमाण से रहित कर से क्या करेंगे सूक्ष्म और विष्ट वस्तु के विशेष स्वरूप का अभाव नभाव नहीं है तो फिर किसके द्वारा उस वस्तु का ज्ञान होगा तो इसी कार्य इसलिए इस प्रकार समाधि प्रज्ञा निर्ग्राह समाधि प्रज्ञा के द्वारा ग्राह्य है समाधि प्रज्ञा के द्वारा ग्रहण करने योग्य है कौन विशेष रूप किसका विशेष रूप? स्वरूप विवाहित और विस्कृष्ट वस्तु का और जो वस्तु स्थूल हो विवाहित ना हो विष्ट ना हो तो वो वो उसका विशेष रूप किसके द्वारा ज्ञात होगा लौकिक प्रकृष्ट के द्वारा पंक्ति लग गई तो समाधि प्रज्ञा के द्वारा निर्ग्राहण करने योग्य है समाधि प्रज्ञा कौन दिशंबरा प्रया अच्छा पंक्ति लगी इसलिए समाधि प्रज्ञा से समाधि प्रज्ञा के द्वारा ही ग्रह समाधि प्रज्ञा के द्वारा ही ग्राह वह विशेष स्वरूप होता है ना समाधि प्रज्ञा के द्वारा ही ग्राह वह विशेष स्वरूप होता है अब कहते हैं विशेष रूप किसका हाँ अब यहाँ पर बताते हैं भूत सूक्ष्मता क्या है वो विशेष स्वरूप भूत सूक्ष्म का हो भूत सूक्ष्म करते भूत सूक्ष्म में विद्यमान क्या चाहे विशेष रूप भूत सूक्ष्म का हो भूत सूक्ष्म का अर्थ है यहाँ पर तनमात्राए उपलक्षण सभी का हो जाएगा किसका इंद्रियों का अहंकार का और का महत्व का प्रकृति का सबका उपलक्षण हो जाएगा चाहे वो अतिद्री भूत सूक्ष्म आदि पदार्थों का विशेष रूप हो अथवा पुरुष का स्वरूप विशेष हो पुरुष का से आत्मा आत्मा के लिए सांख्य योग शास्त्र में किस शब्द का प्रयोग किया जाता है आत्मा का विशेष स्वरूप हो इसके द्वारा ग्रह होगा वो समाधि प्रज्ञा के द्वारा तस्त का अर्थ है इस कारण से श्रोता अनुमान प्रज्ञाभ्याम अन्य विषया ये सूत्रार्थ यहाँ पर आ गया श्रोता अनुमान प्रज्ञाभ्याम अन्य विषया कि श्रोत प्रज्ञा और अनुमान प्रज्ञा से भिन्न विषय वाली सा से क्या लेना है रिसम्बरा प्रज्ञा है है और अनुमान प्रज्ञा से भिन्न विषय वाली रिसम्बरा प्रज्ञा है क्योंकि वह विशेष रूप को विषय करती है विशेष रूप को विशेष रूप को विषय करती है विषय करती है, करती है मतलब बोध कराती है विशेष रूप का बोध कराती है विशेष स्वरूप को विषय करती है मतलब विशेष स्वरूप का बोध कराती है अच्छा अब देखो ये दिगमरा प्रज्ञा का वर्णन हो गया ना तो ये बहुत जरूरी है इसके बिना कुछ है? नहीं होता है है ना है, मनन और श्रवण अब ध्यान देना मनन में यदि युक्ति और हेतुआभ का ही प्रयोग जीवन भर करता रहे तो कोई साधना होगी क्या जिन्होंने न्याय शास्त्र पढ़ा उन हेतु कहते हैं इसका मनन में उपयोग है न्याय शास्त्र का अनुमान का और खुद हित्वा भाष का प्रयोग करते रहे तो कभी कल्याण होगा क्या कुछ नहीं है जी ना इसलिए सही सही अर्थ ग्रंथों को पढ़ना चाहिए हाँ पूरा न्याय शास्त्र का बोलते हैं मन हो गए बारह साल पढ़ने पर भी क्या मालूम होता है तो बारह साल लोग इस तक यही पढ़ता रहता है अब उनका ही अनुकरण करके सब जो है जो मीमांसा या और वेदांत के ग्रंथ भी सब कर बना डाले उसी भाषा में तो उसे क्या होना है कुछ नहीं होना है से? इसके अच्छा ईश्वर का भजन करने से कुछ बहुत कल्याण होता है आगे। आगे। आगे। हाँ साधना करनी चाहिए और मूल जो है ना आर्थ ग्रंथों का अध्ययन करना, करना चाहिए अच्छा आर्थ ग्रंथ अच्छे अभी देखिए आप दूर की बात है ज्ञान ऋषि को नीत ग्रंथ हैं जो एक तो जो वेद अपौ वेद है और जो ऋषि प्रनित्रंथ है उनको बनना चाहिए महापुरु जरूरत नहीं है पढ़ने की आगे ध्यान देंगे समाधि प्रज्ञा समाधि प्रज्ञा का लाभ होने पर या समाधि प्रज्ञा की प्राप्ति होने पर समाधि प्रज्ञा मतलब प्रज्ञा है समाधि प्रज्ञा की प्राप्ति होने पर योगिना संस्कारा योगी का संस्कार योगी का नवा नवा संस्कार आ जाए तो योगी का नूतन नूतन संस्कार उत्पन्न होता है नूटन नूतन हाँ जैसे रितंबरा प्रज्ञा से किसी वस्तु की अनुभूति हुई तो अनुभूति से फिर उसके संस्कार होंगे फिर अनुभूति होगी फिर उसके क्या होंगे हाँ तो नूतन नूतन संस्कार होते हैं किसके योगी के तो कब होते हैं हाँ रितंबरा प्रज्ञा की प्राप्ति होने पर योगी के नूतन नूतन संस्कार होते हैं और ये नूतन नूतन संस्कार प्रज्ञा कृता का है उस प्रज्ञा से जन प्रज्ञा अनुभव है ना प्रज्ञा क्या है क्य। अनुभव है ना अनुभव से संस्कार होते हैं है? समाधि प्रज्ञा की प्राप्ति होने पर योगी के प्रज्ञा प्रज्ञाजन नूतन नूतन संस्कार उत्पन्न होते हैं योगी के प्रज्ञाजन ध्यान देना योगी के प्रज्ञाजन नूतन नूतन संस्कार होते हैं अथवा योगी की प्रज्ञा होने वाले नूतन नूतन संस्कार उत्पन्न होते हैं योगी की प्रज्ञा से होने वाले नूतन नूतन संस्कार जब जायते करेंगे कर, कर उत्पन्न के तो प्रज्ञा करेंगे प्रज्ञा से होने वाले योगी की प्रज्ञा से होने वाले योगी की चिदम्बरा प्रज्ञा से होने वाले नूतन नूतन संस्कार उत्पन्न होते हैं ऐसा अब ध्यान देंगे तो संस्कार भी दो प्रकार के होते हैं एक तो संस्कार जुत्थम संस्कार और एक होते हैं क्या समाधि के संस्कार समाधि प्रज्ञा से संस्कार होते हैं तो वो कैसे एकाग्रता की और समाधि प्रज्ञा का संस्कार का जब उदय होगा तो व्यक्ति एकांत में बैठना चाहेगा गप छोड़ना चाहेगा ईश्वर का चिंतन करना चाहेगा ध्यान में बैठना चाहेगा ये किन संस्कारों से होगा समाधि प्रज्ञा के संस्कारों से जो अंतरों होना चाहेगा अब घूम लें उधर घूम लें इनसे बात कर ले वो गपल ले किन संस्कारों से होता है जो के संस्कारों से द्व्यान के संस्कार और समाजी प्रज्ञा के संस्कार दो प्रकार के संस्कार होते हैं ना तो अब यही बात आ रही है तो जब तक प्रज्ञा जन्य संस्कार नहीं होंगे तब तक विस्थान के संस्कारों का निरोध नहीं होगा संस्कार से संस्कार करते हैं कहा जाता है तो वो संस्कार होने चाहिए ना आत्मा हो गए तज्जा संस्कारोन्न संस्कार प्रतिबंधी तज्ञा संस्कार अन्य संस्कार प्रतिबंधी ज्ञा संस्कार सत्य सत्य लेना है जिसका प्रसंग आ रहा है ना समाधि प्रज्ञा है समाधि प्रज्ञा का क्या है भरा प्रज्ञा रिकम्भरा प्रज्ञा से उत्पन्न संस्कार रिकम्भरा प्रज्ञा से उत्पन्न संस्कार अन्य संस्कार के प्रतिबंधक होते हैं रितम्भरा प्रज्ञा से उत्पन्न संस्कार अन्य संस्कार से प्रतिबंधक होते हैं रितम्भरा प्रज्ञा से उत्पन्न संस्कार अन्य संस्कार को रोकने वाले होते हैं अन्य संस्कार के बाधक होते हैं अन्य संस्कार कौन व्युत्थान संस्कार कौन व्युत्थान संस्कार जो होते हैं वो सांसारिक प्रपंच की ओर लगाते हैं और इसम्बरा सर की आज संस्कार जो है और समाधि की ओर ले जाएंगे और समाधि की ओर ले जाएंगे साथ मतलब साधना के संस्कार हो व्युत्थान संस्कार दो प्रकार के संस्कार समझ लीजिए आप दो प्रकार का संस्कार हो गया हाँ अर्थ ग्रंथों के पढ़ने से बहुत सही जानकारी मिलती है नहीं तो विचंधा ग्रंथों के पढ़ने से व्युत्थान संस्कार होता है भी नहीं और कुछ कुछ होता है और तज्ञा संस्कार मतलब रितम्बरा प्रज्ञा से उत्पन्न संस्कार संस्कार के बाधक होते हैं रितम्बरा प्रज्ञा होना तो बहुत ही कठिन है ना कि जैसे अत वस्तु का भी साक्षात्कार होने लगे सुनते हैं की देश अलग आत्मा है लेकिन उसका अनुभव में आना चाहिए ना स्पष्ट की ये जड़ अलग है इससे अलग चेतन्य ये तो अलग ही ये जड़ है और इससे भिन्न चेतन मैं मुझे कमरे में आप आते जाते हैं तो आप अपने को कभी कमरा मानते हैं क्या तो देह में आप हैं तो अपने को देह नहीं मानना कमरे से स्पष्ट ज्ञान है आप कमरे से अलग है ऐसा स्पष्ट ज्ञान होना चाहिए से अलग हूँ और जो अपने जो भगवान है परमात्मा है आराध्य है उनका भी स्पष्ट ज्ञान होना चाहिए कि हमारे आराध्य परमात्मा है ऐसा स्पष्ट अनुभव होना चाहिए तो चिदम्भरा प्रज्ञा ऐसे ही ऐसा प्रत्यक्ष संभव है किसी भी प्रकार वो हो रिगंभरा प्रज्ञा अब ध्यान देंगे तो सूत्रा भस्तकार करते हैं प्रज्ञा कर किया है समाधि प्रज्ञा प्रभु प्रज्ञा का क्या और है समाधि प्रज्ञा समाधि प्रज्ञा से उत्पन्न कौन संस्कार समाधि प्रज्ञा से उत्पन्न संस्कार समाधि प्रज्ञा का मतलब से उत्पन्न संस्कार है और सूत्र में अन्य संस्कार है ना तो अन्य संस्कार कर संस्कार अभ्युस्थान संस्कार आश्रम कर दिया मतलब संस्कारों का समूह आशय कर आश्रय होता है समूह संस्कार तो बहुत है ना जन जन्मांतर के अनादि काल से है और बारे करते समाधि प्रज्ञा से, से उत्पन्न होने वाला संस्कार व्युत्थान के संस्कारों का बाध करता है व्युत्थान के संस्कारों का बाध करता है या व्युत्थान के संस्कारों का प्रतिबंध करता, करता है कौन से जो संस्कार करेगा वो उद्भुत होगा करने वाला संस्कार होगा, प्रबल होगा, जो प्रबल होगा वो बाद कर देगा तो जो दुर्बल होगा तो यहाँ पर बाध करने वाला किसको कहा गया है समाधि प्रज्ञा से उत्पन्न संस्कार तो ये उद्बल यही क्या है कि प्रबल होकर ही उसका बात कर देगा और यदि वो प्रबल हो गया उत्पन्न संस्कार तो इसका बात कर देगा ये ध्यान रखिएगा तभी तो, तो साधक को फालतू प्रपंच से बचने को कहा जाता है इसीलिए लोग बोलते हैं चालीस साल ध्यान करते हैं कितनी देर ध्यान करते हैं दो चार घंटे बाद में क्या करते हैं महा करते तो किसके संस्कार ज्यादा हो जाएंगे वही है ना तो मतलब जो साधना है वो पूरे उसके पूरे कर्मों पर निर्भर करती है कि शेष समय लोगों क्या कर रहा है यदि शेष समय उसके कर्म में बहिर्मुखता की ओर ले जाने वाले नहीं है फिर टूटी गए और तो, तो इसी के संस्कार ज्यादा करते रहेंगे वो साधना भी चलती रहेगी और इसके लेकिन कुछ ठंड संस्कार ज्यादा करते रहेंगे तो ऐसा शेष दिनचर्या अधिक से अधिक साधना हो भगवत चिंतन भगवत आराधना अधिक से अधिक हो और शेष समय भी ऐसा कोई कार्य न हो जिससे कि बहिमुखता है सब तो फिलहाल साधना से नहीं तो दोनों ही चलता रहता है दो प्रवाह बताए गए ना किसके नाम की नदी गई तो उससे क्या फायदा हुआ एक प्रवाह को तो बिल्कुल रोकना ही पड़ेगा आगे देखेंगे ये बताया कि समाधि प्रज्ञा से उत्पन्न होने वाले संस्कार भी उत्थान संस्कार के समूहों को बाधित करता है या रोकता है तो ध्यान देंगे ये जो आया था ना वृत्तियाँ क्या है प्रमाण विक विकल्प निद्रा ये वृत्तियाँ है ना अब ध्यान देना ये वृत्तियाँ होती है संस्कारों के कारण वृत्तियाँ किसके कारण होती है जैसे आप बैठे आपको तरह तरह स्मरण आ रहे हैं स्मृति भी एक वृत्ति है ये किसके कारण होती है संस्कारों के कारण और ये संस्कार समाजिक संस्कारों से स्मृति आ कि हाँ, तो जब व्युत्थान संस्कार बाधित होंगे तो स्मृति वृत्ति होगी स्मृति होगी तो वही बताते है संस्कार संस्कार का अभिभाव हो जाने से मतलब व्युत्थान संस्कार के दब जाने ऐसी या व्युत्थान संस्कार को बाधित हो जाने से है ना प्रतिबंधित हो जाने से प्रतिबंधित है न्युत्थान संस्कार का तो प्रतिबंध हो जाने से संस्कार कब जाने से तत्र भव से क्या लेना संस्कार कि संस्कार से उत्पन्न होने वाली वृत्तियाँ नहीं होती है, भी से होने वाली नहीं. है। जो बिजाती वृत्तियाँ होती रहती है ना तो अभ्युत्थान संस्कार से होने वाली वो वृत्तियाँ नहीं होती है पंक्ति लग गई अच्छा स्पष्ट पंक्ति कब क्या होगा कि प्रत्य निरोध है प्रत्यय निरोध है वृत्ति का निरोध होने पर वृत्ति का निरोध होने पर समाधि उपस्थित है समाधि उपस्थित होती है वृत्ति का निरोध होने पर समाधि उपस्थित होती है जो सम्प्रज्ञात समाधि है जिसमें कि आप ध्यय का साक्षात्कार करते हैं उनमें कित किसी किन वृत्तियों का निरोध होगा राजा तो समाता समाधि है जिसमे की आप ध्यय का साक्षात्कार करते हैं उसमें राजा को निरोध होता है असंप्रज्ञात में आगे सबका है तो प्रत्यय निरोधे तो का निरोध होने पर मतलब वृत्तियों का निरोध होने पर समाधि उपस्थित होती है। अब देखेंगे अभी समाधि से मतलब अभी असंप्रज्ञात को अभी यहाँ तो करना है ना आगे आएगा तथा तथा कर् उसके बाद उसके बाद समाधि क्या कर् समाधि से रिकम्बरा ए समाधि से जन्म रितंबरा प्रज्ञा होती है समाधि से जन्म रितंबरा प्रज्ञा होती है तथा तथा हो गया उससे तथा ख्या हुआ एक यहाँ समाधि उपस्थित होती है ना तो का अर्थ होगा समाधि के उपस्थित होने से तथा का होगा समाधि के उपस्थित होने से समाधि जन्य रितम्भरा प्रज्ञा होती है समाधि जन्य तथा का अर्थ होगा समाधि के उपस्थित होने पर समाधि से जन्य रितम्बरा प्रज्ञा होती है और फिर तथा आ गया ना तो इसका अर्थ होगा रितम्बरा प्रज्ञा के होने पर तथा का अर्थ होगा रितम्बरा प्रज्ञा के होने पर रितम्बरा प्रज्ञा से संस्कार होते हैं दिसम्बरा प्रज्ञा के होने पर दिकम्बरा प्रज्ञा से जन्म संस्कार होते हैं इस प्रकार नूतन नूतन संस्कार समूह उत्पन्न होता है नूतन नूतन संस्कार समूह ये औतरणिका में था ना समाधि प्रज्ञा में योगिना प्रज्ञा प्रज्ञाकृता संस्कारों नवो नवो जाए वही हो गया है ना इस प्रकार नूतन नूतन संस्कार समूह उत्पन्न होता है प्रज्ञाकृता था ना वहाँ पर अच्छा कहा गया अभी तटचा प्रज्ञा तथा मतलब उसके होने पर किसके होने पर संस्कार समूह के होने पर तथा चाह तथा और संस्कार समूह के होने पर प्रज्ञा प्रज्ञाकर्थ है वही समाधिजा प्रज्ञा प्रज्ञा क्या है समाधिजा प्रज्ञा समाधि से जन्म रिकमरा प्रज्ञा तथा चाचा तथा और तथा तथाकर्थ क्या करेंगे रिकम्भरा प्रज्ञा से या रितम्भरा प्रज्ञा के होने पर रितम्भरा प्रज्ञा के होने पर क्या होगा तो संस्कार संस्काराई की इस प्रकार इस प्रकार होगा ना आगे ध्यान देना कर्त इस प्रकार कथम असौ संस्कारातिशयाम बता दिया नूतन नूत संस्कार की उत्पत्ति का नूतन नूतन संस्कार उत्पन्न होते हैं इसको बताया गया कथम असौ संस्कारातिशय चिताधिकारम न कर सकी कथम असौ संस्कारातिशया संस्काराध्याथ है संस्काराश्रय या संस्कार समूह असो या संस्कार समूह चित्त को साधिकार क्यों नहीं करता है जो है संस्कार समूह है ना ये ये संस्कार समूह चित्त को अधिस्ताधिकारम कर लेंगे विषयाभिमुख हम यह संस्कार समूह चित्त को विषयाभिमुख क्यों नहीं करता है ये प्रश्न उठाया गया है या संस्कार समूह चित्त को विषयाभिमुख क्यों नहीं करता है विषयाभिमुख क्यों नहीं करता है यह भोग की ओर क्यों प्रवृत्त नहीं करता है एक प्रश्न उठाया ना इसका उत्तर ये दिया जाएगा कि ये जो चिदम्बरा प्रज्ञा से जन्म जो संस्कार हैं ये तो क्या है क्लेश के छीण करने का हेतु है क्लेश कौन है अविद्या अस्मिता रागव द्वेश तो चिदम्बरा प्रज्ञा से जन्म जो संस्कार है उनसे तो क्लेश क्षीण होता है तो जिनसे क्लेश राघा द्वेश और ये अविद्या क्षीण होगी तो उनके उन संस्कारों के द्वारा चित्त विषय की ओर जाएगा ये उत्तर में आ रहा है लगाएंगे प्रज्ञा कृत्या संस्कारा हुए रिदम्बरा प्रज्ञा से जन्म संस्कार क्लेश से के क्लेश छह का हेतु होने से क्लेश की क्षीणता का हेतु होने से चितम अधिकार विशिष्टम न करुवंती की चित्त को अधिकार विशिष्ट नहीं करते हैं या चित्त को विषया नहीं करते हैं चित्त को कौन कौन नहीं करते हैं क्यों नहीं करते हैं क्यों क्ले का हेतु जो कलेस के छीन होने का हेतु जो संस्कार है वो क्लेस को छीन करेगा की विषय की ओर ले जाएगा विषय की ओर जो संस्कार ले जाएगा वो प्रज्ञा के संस्कार नहीं होगा है ना वो के जन संस्कार जो है वो आपको ले जाएगा विषय की ओर उनकी लग जाएगी साधिकारण कर्ज विषय है न अब आगे ध्यान देंगे चित्तम ही से स्वाद अवसाधियंती अब देखेंगे ये चित्तम वे संस्कार वेतंबरा प्रज्ञा से जन्म संस्कार चित्त को अपने कार्य से हटाते हैं चित्त को अपने कार्य से यहाँ स्व कार्या करेंगे विषयानुभ की रितंबरा प्रज्ञा से जन्म संस्कार चित्त को विषया से हटाते हैं चित्ते हटाते हैं भोग से हटाते हैं या विषय भोग से हटाते हैं प्रज्ञा से जन्म संस्कार चित्त को विषयान से हटाते हैं अब चित्त का कार्य कहाँ तक है तो बताते है विवेक ख्याति पर्यंत है सब कुछ चित्त का ही कार्य है भोग और मोक्ष करता है चित्त चित्त का कार्य है भोग को देना और मोक्ष को लेना कैसे चित्त जो है न काल से क्या है कि भोग ही तो उपस्थित करता रहा है तो चित्त कैसे भोग उपस्थित करता है कि की चित्त की वृत्ति चित्त ही तो क्या होता है विषयाकार होता है चित्त कैसा होता है तो फिर सुखाकार सुखाकार कौन होता है चित्त ही जो है ना विषयाकार होता है और विषयाकार हो तो ध्यान देंगे विषय किसमें प्रतिबिम्बित होते हैं तो विषय में चित्त में प्रतिबिंबित जो विषय होते हैं उनको फिर कौन ग्रहण करता है पुरुष पुरुष उनको अपने में मानता है ना बुद्धि में प्रतिबिंबित जो विषय हैं उनको पुरुष अपने में मान लेता है तो इस प्रकार क्या है कि चित्त जो है ना ये सुख दुख रूप भोग किसको प्रदान कर रहा है चित्त तो बुद्धि है मतलब जो है चित्त या बुद्धि ये जो है सुख दुख रूप भोग किसको प्रदान कर रहा है पुरुषु। पुरुष को तो चित्त सुख दुख रूप भोग पुरुष को प्रदान करता है और चित्त क्या करता है मोक्ष प्रदान करता है तो जो संसार की ओर लगा हुआ चित्त है वो तो भोग प्रदान करता है और जो मोक्ष की ओर लग जाए तो, तो हाँ तो ध्यान देना मोक्ष की साधना अभी चित्त के बिना संभव है क्या तो चित्त के दो कार्य हैं भोग और अपवर्ग तो भोग तो जन्म जनमानता से चल ही रहा है अब क्या शेष रहता है अपवर्ग और अपवर्ग किस होता है विवेक ख्या से विवेक ख्या जिसको कि आत्मज्ञान दूसरे शास्त्रों में कहते हैं ना तो आत्मज्ञान के लिए ही सांघ योग है कि से आत्मा का जड़ पदार्थ से भिन्न अपनी आत्मा का ज्ञान ये है विवेक ख्याति तो बुद्धि के साथ तादात्म होने के कारण बुद्धि से भिन्न अपने को जानना कठिन है कम कि लगाएंगे कर छाती परिवर्तानम ही चित्त चेषितम इसी क्यूँकी विवेक छाती पर्यंत चित्त का कार्य है छाती ख्या लेना विवेक छाती क्योंकि विवेक छाती पर्यंत क्या है चित्त का कार्य है चित्त का, का कार्य कहां तक है विवेक छाती पर्यंत है वहाँ तक इसका कार्य है चित्त चेषितम चेषितम करते कार्यम या अधिकारम विवेक ख्या पर्यंत चित्त का कार्य है और देखेंगे किन चा अस्त क्या चा अस्त किन तो अस्त से लेना है यहाँ पर अब प्रसंग आया रितंबरा प्रज्ञाजन संस्कार का है ना पचासवें प्रज्ञा संस्कार तो यहाँ पर अस्त से क्या लेना है रितम्बरा प्रज्ञाजन संस्कार का रितम्बर यहाँ संस्कार समूह ले लेंगे रितंबरा प्रज्ञाजन संस्कार का क्या होता है रितम्बरा प्रज्ञा से जन्म संस्कारों का क्या होता है तो यहाँ पर बताते हैं तस्याप सर निरोधे सर्व निरोधा सर निर्वी समाधि तस्त निरोधे अब ध्यान देंगे कि ये जो बताया चिदम्बरा प्रज्ञा से जन्म संस्कार व्युत्थान के संस्कारों का प्रतिबंधक होता है तो चितम्बरा प्रज्ञा के खूब संस्कार हैं तो फिर व्युत्थान के संस्कार बाधित हो जाएंगे तब क्या है व्युत्थान के संस्कार बाधित होने ऐसी अन्य वृत्तियाँ नहीं होंगी वो योगी समाधि की ओर लगेगा समाधि में जो बताया ना इस फूल सूख में धेयों का साक्षात्कार करके वो अहंकार महा प्रकृति का साक्षात्कार करके फिर किसका साक्षात्कार करेगा अपनी पुरुष का हाँ ये बीच के पड़ाव हैं अभी जो बीच के ये जिनसे भिन्न आत्मा को जानना है तो उनका भी तो साक्षात्कार होना चाहिए इस तक पहले हो जाता है तो जो आत्मा का साक्षात्कार हो जाता है तो आत्मा का साक्षात्कार हो जाता है किस समाधि में संप्रज्ञात समाधि में और संप्रज्ञात समाधि को क्या माना गया है ज्ञान रूप ज्ञानी सर्व कर्माते संप्रज्ञात समाधि ज्ञान रूप है इसी से क्या है सभी कर्म दग्ध हो जाते हैं अब योग शास्त्र की प्रक्रिया के अनुसार अन्य दर्शनों में ऐसा नहीं है आत्मज्ञान के बाद कुछ ऐसा योग शास्त्र की प्रक्रिया के अनुसार क्या है कि जब आत्म साक्षात्कार हो गया तो योगी कृष्ण हो गया उसका और कोई प्रयोजन अभी नहीं रहा तो जब कोई प्रयोजन ही नहीं रहा तब क्या है कि सत्य का कार्य जो ये आपका ये क्या है ये चित्त सत्युगुण का कार्य है ना और जो है साक्षित चित्त की वृत्ति ही जो तो आत्माकार होती है तो चित्त की शास्त्र वृत्ति का भी विरोध करना चाहता है क्योंकि उससे उसका कोई प्रयोजन नहीं है तो सात्व की वृत्ति का भी निरोध कर देता है आत्मा का वृत्ति का भी निरोध कर देता है तो इस प्रकार सभी वृत्तियों का निरोध हो जाता है तो सभी वृत्तियों का निरोध होने से क्या होता है असम समाधि होती है आरंभ में क्या आया था अथ योगानुशासन और योगकृति निरोधा पित्त की वृत्ति का निरोध योग है और तब दृष्टा की अपने स्वरूप में स्थिति होती है अपने स्वरूप में स्थिति किसकी होती है दस कब होती है सभी वृत्तियों का और में योग, योग दोनों दोनों योग योग गए एक लिया गया है तो, तो सर्व सब्द नहीं आया है ना और जब सब का निरोध होने पर क्या होता है दसता की अपने स्वरूप में स्थिति होती है तो सबके निरोध की बात यहाँ पर आ रही है निरोधे ऋतंबरा प्रयाजन्य संस्कार का निरोध होने पर सबका निरोध हो जाने से निर्भित समाधि होती है ओम पूर्ण मन पूर्ण पूर्ण सोनम उद्यति पोनम आदाया